तुम्हारी दुम्या निंदा भी होगी। अंग-बंग करके भेजो तब ये के इसकी में आग लगा जला दो जैसे एक बार तो सब लोग बड़े खुश हुए, उनका ये तो बड़ा अच्छा तमाशा होगा एक बार पकड़ में आ गया इसकी पूछ में लगाओ कपड़ा लपेटो और तेल डालो इसमें आग लगा दो तो ये सब बाल लोग जो है वो उनको बड़ा मनोरंजन का साधन मिल गया ले गए हनुमान जी को पकड़ करके सड़क पर ले गए और फिर उसके हनुमान बढ़ा तो दी जगह यूज कर दी तब तो फिर और कपड़े ढूट करके लाए उसको फिर और लपेटा फिर उसमें जो है फिर डाला तब तक उन्होंने पूछ और बढ़ा दी वो जितने कपड़े लपेटते जाए पूछ आगे निकलती जाए तब तो नगर भर के जितने कपड़े थे सब, पाट करके उसमें लगा और सब में उनको गया। और फिर उसमें आग लगा जब आग लगा दी गई तो हनुमान जी ने तो अपना सही थोड़ा छोटा कर लिया फंदा हो गया डेला जैसे वो डेला हो गया तो उसमें से निकल आए निकल आए बस वे उनका फंदे लिए रस्ती बैठे रहे ये बस हनुमान जी उसमें छूट करके और कूट करके मकानों की छतों पर चढ़ गए और एक छत से दूसरे छत पर कूदते काटते और सब जगह लंका भर में आ गया तो अपनी पूछ उन्होंने पनीते का काम किया और सब जगह जहां जहाँ मिला वहाँ सब जगह सब नगर भर, घर घर सब सब जलने लगा पूरी लंका धा जलने लगी तब कहते है मैंने नगर इस प्रकार से नगर भर को जला दिया और फिर नागे बहुत दी और उसके बाद हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े और अपनी पूछ बुझाई अब बुझा करके फिर हनुमान जी सीताजी के सामने गए और उनसे कहा कि अब हम जा रहे हैं हमारा कार्य जो यहाँ था वो सफल हो गया और वहां से आज्ञा लेकर के और सीता जी ने जिस प्रकार से भगवान राम ने चिन्ह दिया था सीताजी को पहचान का उसी प्रकार सीता जी ने हनुमान जी को कर भगवान राम के लिए पहचान के लिए इस प्रकार से लेकर के हनुमान जी उस चिन्ह कर को भगवान राम के पास के लिए समुद्र के पार जाने के लिए इस समय प्राचीन काल के दूतों की, की प्रथा थी कि जब दूत जाए तो उसके पास कोई चिन्ह होना चाहिए ये कैसे पता लगे कि दूत सच्चा सच्चा दूत आए बरावटी कोई आ जाए तो उसको लिए सच्चा समझने के लिए उसके प्रकार का कोई पहचान चिन्ह हो पहचान में कभी कभी यह भी होती है जो गुप्त बातें होती हैं वो भी बता दी जाती है जो दुनिया में कोई नहीं जानता तो दूध को बता दिए तो जैसे भगवान ने दूध को हनुमान को बता दिया जयंत की कथा जयंत को भगवान ने बाण मारा आख का उसकी एक छोड़ दी तो जयंत की कथा को लक्ष्मण जाने दुनिया में और कोई जानता हनुमान को बता दिया हनुमान जी ने जयंती की कथा बता दी जाए जी को तो सीता जी समझ गई कि इस बात को तो कोई जानता नहीं था इसके माने भगवान ही ने इनको भेजा ऐसे भी देखो उसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए ये युक्ति भी जाती थी। तो वो भी इसी प्रकार से तो सीता जी की खोज लेकर के हनुमान जी वापस लौटे तो समुद्र के पार आ गए फिर पूर्द नागे बहुर पयोधी तो समुद्र को पार करके जहाँ पे बान और नल्ली अंगद आदि जहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे हनुमान जी फिर वहां पहुंच गए और फिर आखिर के उनको सबको बताया बड़े प्रसन्न हनुमान जी पहुंचे तो सब लोगों ने हनुमान को प्रसन्न देखकर करके जान गए कि सब काम कराए हैं सीता जी की खोज हो गई है फिर हनुमान जी ने सब बताया कि क्या क्या घटना कैसे कैसे घटी जहा को बताया और लोगों को तो अंगत को बताया ये ये सब ऐसे ऐसे हुआ है फिर ये सब लोग वहां से जहाँ भगवान थे वहाँ सब पहुंचे जाकर के इसके इस में जाकर के जब ये पहुंचे सुग्रीव से मिले और फिर भगवान राम के पास आए, तो वहां हनुमान जी ने जो कुछ किया था स्वयं अपने आप नहीं बताया अन्य लोगों ने जाम महान ने अंगद आज ने इनको सबको इन्होंने बताया हनुमान जी ने ऐसा ऐसा किया है सब हनुमान जी ने केवल सीता जी की वो जो सूचना थी जब हनुमान जी से भगवान ने पूछा की सीता जी ने क्या कहा क्या किया तब तो उनका दिया बच्चित दे दिया चुड़ाम और फिर उनको जो है बता दिया कि सीता जी इस प्रकार से बोली वो उनको बता दिया और उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि हमने इस प्रकार से इस प्रकार से के पास गए इस प्रकार से उजाड़ को समझाया या हमने लंका में आग लगा दी ये सब उन्होंने कुछ नहीं कहा अब ये सब कथाओं को देखते जाओ तो हर जगह शिक्षा की बात है माने हनुमान जी ने कार्य किया अगर दूसरा कोई व्यक्ति संसारी बुद्धि का हो तुम्हारे अहंकार के ठिकाना न रहे और आकर के हल्ला गुल्ला मचा दे के मैंने ये कर डाला मैंने वो कर डाला कोई नहीं कर सकता सो मैंने कर दिया सो मैंने कर दिया ऐसे हला कर लेकिन हनुमान जी ने अपने मुख से जाकर बताया भी नहीं कि मैंने क्या कर दिया ऐसा धैर्य होना चाहिए ऐसी गंभीरता होनी चाहिए जो क्षुद्र बुद्ध के व्यक्ति हैं बाल बुद्धि के बिल्कुल हैं वो जरा सा काम कुछ करेंगे मैंने ये किया मैंने ये किया इतना अहंकार के लिए कुछ कर लिया मैं इतना परेशान हो गया मुझे इतने लोगों से लड़ना पड़ा तब तो मैं इस प्रकार से मैंने किया ऐसे ऐसे करते हुए को बताया और फिर उन लोगों दूसरे लोगों को जिनको सुनाएगा उनके ऊपर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करेगा कि जिससे कि मेरी धाक मानने लगता कि मैंने ये जो असांस्कृतिक विद्य है मैंने के बाल काल से कल्चर नहीं हुआ है जिनको ये सब बातें सिखाई नहीं गई हैं अपने रामायण त्याग में जो भारतीय संस्कृति की रूपरेखा बताई गई है उसको जिनको सीखा नहीं है जीवन में उसको ढाला नहीं है वे लोग इस प्रकार की गलतियां करते रहते हैं इसलिए बड़ी शिक्षा की आवश्यकता है इस प्रकार के जैसे कि अपनी भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति के जो मूल तत्व हैं इन सबकी शिक्षा समाज में बालकाल से युवा काल में इन सब लोगों को देने की बड़ी जरूरत है इनकी सब की। तो फिर कहते है इस प्रकार से पुर दही जो बहुर पयुधी और फिर आए कभी सब जहां रंगी फिर सब बानव वहाँ पहुंचे जहां भगवान थे उनको सब बताया करके। के और वैसे ही की कुशल सुनाई जैसा भी बताया फिर तो जाकर के उनकी सबकी बानवरों ने सीता जी की कुशल और कहाँ थी क्या थी वो सब समाचार बता दिए तो बस फिर हनुमान भगवान ने भी कहा कि तो बस ठीक है तो सब सेना इकट्ठी करो और चले फिर तो बस अब विलम्ब की काज बस तो होने लगा तो फिर सेना समेत यथा रघुवीरा तो फिर सुग्रीव ने अपनी सब भानवर सेना इकट्ठी की और भगवान राम और सब इनकी सेना ये सब समुद्र के किनारे उतरे जाए तो बारिद समुद्र ये सब जाकर के समुद्र के किनारे उतरे जाए जाकर के ठहरे तब तक तो यात्रा करते करते ये सब लोग वहां पहुंचे समुद्र के किनारे जाकर के वहीं रुके अब समुद्र पार करना था तो समुद्र पार करने की तैयारी होनी थी जब वहां पर ठहरे हुए थे तभी मिला विभीषण जैविधि आई कह उसी समय पर विभीषण भी आकर भगवान से वही मिला इसी बीच में फिर की कथा हो गई रावण को मंदोदरी बार बार समझाती रही अरे समुद्र के किनारे ये सब आ गए हैं और देखो एक रावण में एक बानर जिनका बानर है उसने का जला दी और तुम्हारे कुछ किए नहीं हुआ तुम रोक नहीं पाए तो अपनी शक्ति का बेकार अभिमान करते हो अब तुम्हें भगवान के शरण में जाना चाहिए सीता जी को वापस कर लेना चाहिए मंदोदरी समझाती रही और लोग समझाते रहे रावण को सैकड़ों लोगों ने समझाया उनका मंत्री भी एक नाना था मंत्री बहुत वृद्ध उसने भी समझाया माल्यवान ने भी ने भी समझाया विभीषण ने भी समझाया तब विभीषण तो इतना समझाया कि तो विभीषण बोलते ही चला गया आखिर तो ने देखा कि विभीषण तो छोटा है मार इसको तो जैसे छोटे भाई को कोई मार देता है जैसे उसने मारने बोलते तो मार दिया उसको तो विभीषण ने कहा कि भाई तो हमारी बात को नहीं मानते हो और तुमने मारा वो कोई बात नहीं तुम बड़े भाई हो मारा तो उसमें कोई हमारा ना है ना कोई हमें दुख की बात है लेकिन तुम ये बात नहीं मानते हो इससे तुम्हारा हित होता है वो हमसे देखा नहीं जाता इसलिए अब हम जाते हैं ये भी कह दिया तुम प्रशंसा करते चले जाओगे उन्हीं के पास तो कहता है, अगर मैं ऐसे ही करेंगे जैसा तुम कहते हो उन्हीं के पास चले जाएंगे फिर भी विभीषण वहाँ से चला और विभीषण के कुछ मंत्री थे सहायक थे उनको सबको साथ में लेकर के समुद्र के पार जहाँ भगवान राम थे वहाँ चला गया और भगवान की में गया तो कैसे भगवान की शरण है भक्त भगवान की शरण में कैसे जाते हैं वो विभीषण की शरणागति का प्रसंग बहुत मार्मिक स्थल है देखने लायक है विभीषण के हृदय के भाव किस प्रकार के हैं और भगवान विभीषण को अपनी शरण में कैसे लेते हैं तो भगवान की भी प्रतिज्ञा क्या है वहाँ और लोग इतने सुग्रीवादी हैं वे सब बानव जो है वो तो भगवान को मना करते हैं अरे ये तो अपने शत्रु का भाई है पता नहीं किस कारण से आया है क्या क्या बात है ये इस प्रकार से उनको जो वो मना किया कि उसको दूर रखना चाहिए पास मत मतला उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए लेकिन भगवान ने कहा कि इनके सब क्या डरना है इन सबसे रावण रावण से और फिर जो रावण जितेन्द्र शासक पृथ्वी पर हैं उनके लिए मारने के लिए कोई हमारी ही बात थोड़ी लक्ष्मण जी इतने अकेले काफी है कि जितने तो अकेले मार सकते उस समय भगवान ने लक्ष्मण जी की शक्ति का वर्णन सब बानवों के सामने किया तो सब बांधर और सुग्रीव चुप रह लक्ष्मण जी को पता करके बता दिया कि सुग्री वे समझे हमारे भरोसे परावण विजय होने जा रही है तो ऐसा अभिमान न करे उनका अभिमान भी शांत तब वो विभीषण आया भगवान की शरण में भगवान ने उसके अपने शरण में रखा दी और फिर वो उसके बाद से विभीषण भगवान का मंत्री बन गया भगवान ने उसे अपना मंत्री बना लिया मंत्री बने उससे राय अब भगवान जो कुछ आगे करते हैं सुग्रीव से पूछते हैं जामन से पूछते हैं विभीषण से पूछते हैं इनसे पूछ पूछ करके सारे कार्य आगे के अब समुद्र के पार कैसे जाए अब समुद्र के पार जाने की बात आई कि पैसे सेना सब पार कैसे जाए तो फिर ये बात पूछा तो लोगन विभीषण ने बताया कहा कि भगवान ऐसा करो कि आप समुद्र से कहो जो रास्ता दे दे उसको समुद्र को सुखाना ठीक नहीं उसकी मर्यादा को भंग करना ठीक नहीं और फिर यह आपका पूर्वज है समुद्र ये आप फिर जब आप उससे कहोगे तो आपकी बात को मानना चाहिए उसे तो भगवान ने उससे बात समुद्र से कहा कि भाई हमें रास्ता चाहिए समुद्र से सुनाई नहीं तब भगवान बैठ गए वहीं पर आसन दिछा करके और प्रतीक्षा करने लगे समुद्र की कि अभी हमारी बात को सुनेगा अब हमारी बात को सुनेगा कभी उसको ध्यान आएगा कि हम धरना धरे बैठे हुए हैं धरना धरे वो तीन दिन बीत गए लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी वही चिड़चरा रहे थे ये क्या तमाशा बनाये धरना धरे समुद्र किनारे ये कोई छतरियों का को काम है इस प्रकार से कार्य करना अरे धनुष्बान उठाओ अभी समुद्र नहीं नहीं सुनता तो ठीक किनारे लगा दी लेकिन भगवान ने कहा नहीं है ऐसा नहीं है पहले जो ये नीति ये है कि अगर इस प्रकार से कहने सुनने से अगर कोई मान जाता है तो यह नहीं कि हर वक्त धन्य नहीं नहीं रहो हर वक्त गोली दिखाते ही रहो ये कोई तरीका नहीं है पहले प्रार्थना करो विनम्रता करो सही रास्ते पर आ जाता है मान जाता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए धीरे भी रखना चाहिए अगर तत्काल नहीं माना आज नहीं माना तो कल मान जाएगा कल नहीं माना तो परसों मान जाएगा तीन दिन तक भगवान बैठे रहे लेकिन तीन दिन तक ये उसने नहीं सुना तब भगवान ने कहा कि तो सुनता तो नहीं है आपको शक्ति करनी पड़ेगी तब धनुष उठाया उन्होंने और भड़बड़ा करके समुद्र फिर मनुष्यचरी का धारण करके भगवान के सामने आया हाथ जोड़ करके समुद्र के रत्न वगैरह जो उसके अंदर हुआ करते थे सब ले लि करके भड़बड़ा करके, करके थाली में इनके पास आया भेंट ले करके और क्षमा मांगने लगा कहा कि हमसे गलती हो गई और हमारे समुद्र के अंदर के जितने महामछली और मगर इत्यादि है सब मारे गर्मी की व्याकुल हो रहे हैं तब तो आप हमें शांति प्रदान करो शाम शरण में आपके आए हैं तब भगवान ने कहा कि भाई हमें समुद्र के तुम्हारे जाकर लंका तक जाना है हमें क्या करना है तुमको परेशान करके तब तो समुद्र ने कहा कि एक उपाय ये है सही उपाय कि आप कुल बांध लो है और कुल बांध करके आप चले जाओ तो इसमें दोनों बातें हो जाएंगी हमारी मर्यादा भी रह जाएगी और आपका भी काम बन जाएगा और अगर हम सूख जाए तो ये फिर आपकी ही बनाई हुई हमारी मर्यादा है कि समुद्र तो अथाह है समुद्र का तो पानी का कोई अंत नहीं है और फिर वही हो जाएगा कि हम सुख गए तो समुद्र कभी सूखता तो है नहीं है, तो सूखने का काम तो होना नहीं चाहिए नियम विरुद्ध बात हो जाएगी अब इसलिए बात यही है कि पुल बांध करके आ चले जाए नली के है ही उनके द्वारा जहाँ वो पुल बांधेंगे तो सब पुल बन जाएगा सबका हो जाएगा जैसे तो समुद्र ने जैसे बताया वैसा हीषण सब सब सागर निग्रह कथा सुनाई तो सागर निग्रह में क्या हुआ एक तो इतने तीन दिन बैठकर करके सागर के ऊपर जो धनुष धनुष्मान उठाया तब वो सागर आया तो वो भी निग्रह के अंतर्गत आता है तो सागर निग्रह हो गया और फिर सागर ने भगवान ने कहा कि भाई तुम तो तब आए जब हमने धनुष उठा लिया बाण चढ़ा लिया तब तुम आए अब ये बाण क्या हो हाँ, अब ये छत्रियों का ये भी काम नहीं कि एक बार बाण धनुष पे चढ़ावे फिर निकालने एक बार कारतूस बंदूक में लगावे फिर कहीं निकाल के धल्ले जोड़ने कई ऐसा नहीं करते वो लगा दी कारतूस चढ़ा दिया बाण तब वो तो चलेगा चलेगा तब तो सागर ने कहा कि आप हमारे ऊपर कृपा करो हम आपकी शरण में हैं, हमारे शत्रु उत्तर दिशा में रहते हैं बदमाश हैं, हमको बहुत परेशान करते हैं तमाम तरह तरह के पाप करते हैं और वो आकर के फिर अपना आकर के स्नान करते हैं अपने पाप हमारे ऊपर धो जाते हैं आकर के आप उनसे हमको बचाओ तब तो भगवान ने उधर की तरफ बाढ़ मारा तो काठिया राजस्थान में जो देगी है तो भगवान के बाण के कारण से हो गया आया अग्नि पर ज्वलित हुई जली सब वहाँ के पेड़ पौधे और सब जो सब सब के के रहने वाले दुष्ट थे वो सब के सब जल गए तभी से रेगिस्तान हो गया अब देखो के आगे क्यों है देखो, ये पता लगा राजस्थान का रेगिस्तान क्यों है देखो ये पता चला की ऐसे हो गए उसके बाद फिर वो समुद्र का पुल बना और फिर सब सेना सब पार गई तो शेष बांधु कप से तो उतरी सागर पार फिर पुल बंद गया फिर भगवान सब सब लोग सब के पार पहुंची गयो बसी थी और जे दी दी बाल कुमार समुद्र के पार पहुंच गए तब भगवान जाकर के पर्वत पर जाकर सेना इकट्ठी हो गई वहां से फिर भगवान ने रात्र में देखा रावण का अखाड़ा चल रहा है ने सब बताया कि रावण है अब ये भगवान जब कहे देखो जब शत्रु आकर रावण के सिर पर सेना वहां पहुंच गई है व्यक्ति का डर न हो सकते ऐसा निर्भय होकर के अपने उसमें लगा दूगा तो फिर भगवान ने यहाँ से चुपचाप एक बाण ऐसा मारा की वो गया जा करके उसके दसो सिर के मुकुट गिर पड़े मंदोदरी के वगैरह जो आभूषण पहने थे वो भी सब गिर गए मरा वाला कोई नहीं सिर्फ अफसकुन हो गया सब ये मुकुट गिर गए ये सब गिर गए उनके आभूषण आदि गिर गए तो उसके कारण से जो वो सभा में हाहाकार मच गया अशांति हो गई मंधोदरी बहुत दाखिल हुई कहा क्या हो गया तो बड़े अफसुकुन की बात हो गई रावण कहने लगा कि जब हमने सिर काट काट के अपने हम दिए तब तो अपशगन हुआ नहीं ये मुकुट तो गिरने से क्या शक्न की बात देखो अंकारी व्यक्ति कैसे सोचता है, ये इसमें है आप सकुन की इसमें क्या करने की बात और रात में स्वभाव समाप्त हो गई चला गया दूसरे दिन सवेरे उठ करके फिर भगवान ने इसको अंदर को दूध बना करके रावण के पास भेजा ये राजनीत है नियम है कि युद्ध के पहले दूत भेजा जाए और शिकायत की जाए कि देखो ये शिकायत है इसलिए हम आए हैं और युद्ध तुमसे करेंगे और अगर तुम उसको टालना चाहते हो युद्ध को तो ये शर्त है इसको स्वीकार कर लो तो युद्ध नहीं करेंगे तो फिर इस प्रकार से अंगद ये सूचना लेकर के गए कहा कि सीताजी को वापस कर दो और रामण से कहा तो इससे तुम्हारा युद्ध बच जाएगा तुम्हारा जीवन शेष रह जाएगा नहीं तो तुम मारे जाओगे ये अंगत में जाकर के रामण को फिर समझाया लेकिन अहंकारी रावण अंगद के बहुत समझाने पर भी नहीं माना तब अंगद ने देखा कि ये समझता है ये कि राम बहुत तो बात ऐसे करे राम जब बोले तब इनको कहीं तो कहीं तपस्वी राम को और कहीं कहे राजकुमार इस प्रकार से बोलता रहे तो अंगद को लगा कि समझता है कि बहुत कमजोर कोई लोग हैं ये और वो का समझता आ जाए तो बात क्या ऐसे कैसे पशु है ये ऐसे करके सब हे दृष्टि से इन सबको देखता है तो गिनती नहीं गिनता है तब अंगद ने अपनी शक्ति भी दिखाई और वहां पर उनका एक तो अपने वहां पर पैर एकदम से उसके धमक दिया वहीं पर बीच में और चपका दिया जमीन में और कहा कि अगर तुम बड़े शक्तिशाली हो और बड़ा अभिमान तुम्हारी शक्ति को है तुम्हारे यहाँ कोई योद्धा है तो, तो हमारे पैर को ही अला दो अगर तुम पैर को भी हटा देते हो तुम उठा ले दो हटा दो स्थान से चक्के हुए को तो हमने अपनी तरफ से समझ लो कि सीता जी को हार गए सीता जी यहीं रहेंगी और भगवान राम तो लौट जाएंगे इतनी इतनी बात शक्ल तब तो वो सोचने लगे कि चलो इसके पैर हटा दो उसमें क्या झंझट खत्म होती है सब आग जायेंगे सबके सब पेड़ सब तो वो सब जितने तेज साच सब उनके पैर को उठा उठा करके उसको उठाने की कोशिश करने लगे किसी के टारे नहीं चला बिल्कुल एकदम से वो पर्वत के समान हो गया चपक गया और उसमें से निकाले उनका शक्तिशाली दरबार में थे वो सब लोगों ने अपना बल अजमा करके देख लिया अंत में रावण को लगा अरे ये सब के सब क्या हो गया कायर है ये क्या अब सब दुर्बल हो गए किसी के पैर इसका एक बांदर का पैर हटाए नहीं हटका तो स्वयं हटाने के लिए आ गया कोशिश करने लगा सब बाल ने कहा बाल पुत्र हमारे पैर पकड़ने से तुम्हारा कल्याण नहीं है हम तुमसे कह रहे हैं कि कि भगवान के चरण पकड़ो तब वो शर्मा गया कि हम तो एक के के पैर पकड़ने लिए चल दिए थे तो बस वहां से ये बात पृथ्वी रावण को समझ में आ गई और लोगों को भी समझ में आ गई की बानर साधारण बालर नहीं है हनुमान साधारण बानर है न अंगज साधारण बानर, बानर है ये बड़े शक्तिशाली हैं, ये समझ में आने लगी रावण तो अपने हट पर था उसने जो हटा तो बांधा था बस उसके बाद में कहते निश्चय की लड़ाई अब जब अंगद लौट करके वहां से आए तो उसके बाद युद्ध करना पड़ा फिर सेना सब जो वो बाल की सेना चारों तरफ श्रीलंका को घेरने लगी चार दरवाजे हुए चार सेना के भाग किए गए बालू सेना के चारों दरवाजे पर लगाए गए और ये सब लोग उनके ऊपर किले के ऊपर पत्थर फेंकने लगे किले के ऊपर चढ़ भी गए कुछ और इस प्रकार से फिर रावण को युद्ध करना पड़ा तो दोनों में युद्ध हुआ कुंभकरण घन नाद कर बल संगार। तो कुंभकरण और फिर मारा गया वेघनाथ भी मारा गया ये सब बल पौरव श्रंगारने इन्होंने अपनी अपनी बड़ी शक्तियां दिखाई खूब युद्ध किया इन्होंने भगवान भगवान ने इनको युद्ध करने भी दिया खूब इनको लड़ाया इनको लड़ लड़के लड़ लड़ करके जब खूब आघा गए तब इनको सबको बाद में मारा सब मारे गए बाद में। तो इनका कहते हैं कि ये केवल मारे नहीं गए इनके बल पौरुष का संघार किया अपने अपने आप आप को को बड़ा बड़ा समझते थे, हाँ रणधीर, विजयी समझते थे तो उनका सत्ता वो उस प्रकार का अभिमान भी उनका चूर हुआ नष्ट हुआ इसके बाद की कथा देखो निश्चर निकरम रघुपति रावण सरकाना रावण पदका राजभषण देव अशोका सीता रघुपति सुरन रघुपतिन गहोरी अस्तुति करजोरी पुष्प किशरे कपिलता चले लेख रू कृपालिकेता जय विधिराम नगर निजे आए से विशद चरित सब गाये करहोरी राषेका पूर्वरण कथा समस्त प्रसुन्द कथानी तुम सन कही भवानी तो सुन सभी राम कथा भगना चाहत बचन मन परमोचा गय मोर संदे सुनऊ सकल रघुपति चरित भयो तो राम पदने प्रसाद वायस तिलक मोईमयति मो प्रभु बंधन रण मऊ रखे के चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन थी। निए। निए। थी। फिर कहते हैं उन्होंने ने राम के युद्ध कहा वर्ण किया निश्चय युद्ध चला वैसे तो कहते हैं अठारह दिन तक इनका भी युद्ध चला लेकिन तुलसीदास ने सात दिन आठ दिन में युद्ध दिखा करके इनका सबकी सेना का समाप्त कर दिया और रघुपत रावण समर बखाना और फिर अंत में इस युद्ध भगवान राम का और रावण का स्वयं युद्ध हुआ भगवान राम ने कुंभकर्ण को भी स्वयं मारा और रावण को भी स्वयं मारा और मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मारा बाकी सब सेना को तो ये जितने बानर थे इन सब सब लोगों ने बड़े बड़े बानरों में से सेनापति बड़े बड़े शक्तिशाली थे उन सबको इन बानर सेना ने ही सबको मार करके विध्वंस कर दिया रावण अगर सोता जब रावण मारा गया तो मंदोदरी बहुत दुखी हुई और शोभित होकर के जहाँ रावण पड़ा हुआ था मरे हुए कटे छठे पड़ा हुआ था वहां पर मंदोदरी आई वो बहुत रो गई विभीषण ने भी देखा कि मंदोदरी बहुत रो रही है और ये देखा कि रावण के अंग बन कटे पटे सब पड़े हुए हैं रावण का जो है इस प्रकार से विकास हो गया तब अपने भाई का भाव भ्रातृभाव भी विभीषण को जागा उसे भी बड़ा बुरा लगा वो भी आसा हो आया तब भगवान ने उसको विभीषण को समझाया अरे हाथ जो हुआ सो हुआ अब तुम जाओ रावण की दाह क्रिया कर तो ये समझाया तो विभीषण को थोड़ी हिम्मत करी कि चलो अब अपने भाई बने का जो थोड़ा संबंध है उसका यहाँ निर्वाह करने उसके कटे फटे टुकड़े उठा समेट समेट करके दाह क्रिया किए उसकी मंदोदरी आदि रानियों ने तिलानजन इत्यादि दी कि तो धीरे धीरे करके सबका रोना धोना दुख समाप्त हुआ शांत हुए सा और राज विभीषण दि, राज विभीषण और फिर देव अशोक फिर उसके बाद में फिर भगवान ने विभीषण को बुला करके और सबको हनु लक्ष्मण जी याद को भेज करके रावण उनका विभीषण का राज तिलक करा दिया राज विभीषण का हो गया रावण समाप्त हो गया तो फिर क्या हुआ देव अशोका देवताओं के काज के लिए देवताओं ने भगवान से विनती थी की रावण बड़ा हमको लोगों को परेशान किए हुए है दुखी हम के कारण से तो सब देवता लोग निर्भय हो गए उनको सबको शांति विश्राम मिल गई जो भगवान का उद्देश्य था उतार लेने का एक प्रकार से हनुमान जी सीताजी के पास गए और समाचार बताया कि राम मारा गया है और फिर जब आकर के फिर सूचना भगवान को मिली तब ये भेजा गया सबको विभीषण आदि को भी ये सब जाकर के सीताजी को बड़े आदर पूर्वक भगवान के पास ले आए पालकी में बैठा करके वहां से लेकर चले सीता जी को स्नान कराया गया आभूषण पहनाए गए और फिर इस प्रकार से पूरे सम्मान के साथ में फिर सीता जी को भगवान राम के पास लाया गया ये सब इस प्रकार की कथा हुई तो सीता रघुपति मिलन बहोरी और सुरन की अस्तुत कर जोरी और फिर उसके बाद देवता लोग आए उन्होंने स्तुत किये इंद्र आए उन्होंने भी स्तुत किये वेद आए उन्होंने भगवान की स्तुति की शंकर जी भी अंत में भगवान भगवान भगवान की की, स्तुति सभी महिमा आये उन्होंने पुष्प्राह्मण का उसी का अंत में एक बार उन्होंने प्रयोग किया उसी पर बैठ करके भगवान चले सीताजी लक्ष्मण जी बैठ करके चले तो उसके बाद वहा विभी हनुमान ये सब अंगदारी, ये भी सब उसी यान पर बैठ करके चले और अयोध्या पहुंचे तो कहते हैं सबेता अवध चले प्रभु पा निकेता अयोध्या के लिए प्रस्थान किया और फिर जय भी नगर राम जी आए और कैसे नगर में आए तो सब रास्ते में बताया कि भगवान कहाँ कहाँ से उनका यान गया सीताजी को सब स्थान दिखाए लंका का भी सब क्षेत्र दिखाया सीता जी को भगवान ने कि देखो यहाँ यहाँ ये यहाँ गए ये यह यह यहाँ मारे गए कौन किसने कहा मारा कौन युद्ध हुआ फिर जब वहां श्रीलंका से, से चले तब फिर ये भी दिखाया कि देखो यहाँ समुद्र के किनारे हम यहाँ आए थे यहाँ पर हमने शंकर जी की स्थापना की उनकी यहाँ पर हमने पूजन किया था और फिर कहां फिर गए किसक दिखाया फिर वहां इस प्रकार से होते हुए और फिर दंडकारण्य इत्यादि होते हुए लौट करके फिर प्रयागराज आए वहां पर भगवान रुके और हनुमान जी को वहां से भेजा जाकर के तुम जाकर के अयोध्या के खबर लेकर के आओ उनको सूचना दो हमारे आने की तो हनुमान जी दूत बन कर के भरत जी के पास गए तो ये सब बताया जयराम नगर में भी आए मैंने बीच की सब कथा जो है वो भी सब सुनाई और सुना करके बताया कि अंत में भगवान राम अयोध्या पहुंचे बायस विशुद्ध चरित्र सब गाये भगवान के बड़े सुंदर चरित्र उनकी सारी महिमा बायस मैंने काक बसुंड उन्होंने सब कथा सुनाई उनको और कहीं से बहोर राम ने और उसके बाद अयोध्या में पहुंचने पर सब प्रसन्न हो गए भरताज सब प्रसन्न हो गए रान्या सब प्रसन्न हो गई फिर वशिष्ठ जी ने सबकी व्यवस्था करके भगवान श्री राम जी का राज्य अभिषेक कर लिया राज्यभिषेक तिलक हो गया भगवान का भगवान ही राम राजा हो गए वहाँ के और पूर्व वर्णत प्र नीति अनेक उसके बाद राम राज्य की जब से स्थापना हुई अयोध्या सब आनंदित प्रसन्न हो गए सब सुंदर सब व्यवस्था बहुत सुंदर फिर राम राज्य कैसा हुआ वो व्यवस्था कैसी चली उसका सबका वर्णन किया राम राज्य कैसा होता है उसमें सब लोग कैसे अपने अपने धर्म का पालन करते हैं सब भगवान का स्मरण ध्यान चिंतन करते हैं सब सदाचारी होते हैं सब भगवान के भक्त होते हैं सब ज्ञानी होते हैं कहीं कोई स्वार्थी नहीं कहीं कोई किसी व्यक्ति को लोभ नहीं आसक्ति नहीं ये सब कहीं किसी को उसमें राम राज्य में नहीं थी राम राज्य का बड़ा एक विचित्र बात उसमें राम राज्य की आई उसमें ये बात आई कि वहां का जो बाजार है अजीब बाजार वहां का वस्तु बिन गति पाइए ऐसा बाजार वस्तु बिन गति पाइए वहां पर पा बाजार में जाओ बिना मुंह में चुकाए हुए जो चाहो ले आओ, पैसा देने नहीं पड़ता ऐसा, अब वहां पर ये बताए कि फिर बिना पैसे के कैसे सब चीज मिल जाती है अरे वो लोग जो लेकर के बेचने के लिए लेके रखते हैं बेचने के लिए, बांटने के लिए जो ले आते हैं दुकानदार, वे लोग स्वयं ही बिना पैसे के ले आते हैं। <स्थिति> नहीं। नहीं। तो ये आती काम से बिना पैसे के कहा प्रोडक्शन करते हैं जो किसान हैं, जो कपड़े बनाने वाले हैं बर्तन बनाने वाले हैं, ये सब लोग अपना करते रहते हैं बनाते रहते हैं और बना करके जो वितरण बे, करने वाले वो उनसे फ्री ले जाते हैं तो कहते उनका काम कैसे चलता है कि वो जो इतना बनाते रहते हैं इतना काम करते रहते हैं किसान वगैरह तो वो उनका सबका कैसे सब ऐसे दे देते दे दे होंगे अपना तो फिर उनका कैसे चलता है अरे किसान ने इतना पैदा किया अपने खाने भर तो रखा और बाकी अपने सब दे दिया वो जाकर के बढ़ गया फिर किसान को कपड़े की जरूरत पड़ी तो, तो बाजार में गया वहाँ कपड़े की दुकान पे गया कहा कि इतने गज इतना कपड़ा ये हमको दे दो जा.